किसान और गरीब भगवान एक जापानी लोक कथा किसान और उसका परिवार उस गरीब भगवान से जो उनके घर की पर छत्ती में रहते हैं दूर चले जाना चाहते हैं सूर्योदय से पहले ही वह सब चले जाएंगे और फिर वह गरीब नहीं रहेंगे लेकिन घर छोड़कर वह जा नहीं पाते अपने गरीब भगवान में उन्हें एक ऐसी प्रचुरता मिली जो उन्हें कहीं और, और न मिल सकती थी इस जापानी लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस वस्तु को हम खोज रहे होते हैं कई बार वह वस्तु हमें अनपेक्षित जगहों में मिल जाती है किसान और गरीब भगवान एक करता था, उतना ही गरीब हो जाता था। लेकिन यह सत्य न था क्योंकि अक्सर वह अपने ख्यालों में खोता, खोया रहता था और कभी भी कड़ी मेहनत न करता था उसे लगता था कि उसकी गरीबी बढ़ने के साथ साथ उसके बच्चों की संख्या भी बढ़ रही थी यह भी सत्य नहीं था उसके सिर्फ चार बच्चे थे लेकिन किसान और उसकी पत्नी इतने दुखी रहते थे कि उनके बच्चे दिन भर लड़ते झगड़ते चीखते चिल्लाते रहते थे इस कारण ऐसा लगता था कि वहाँ बहुत सारे बच्चे थे एक रात किसान ने पत्नी से शिकायत करते हुए कहा हम इतने गरीब हैं कि हमारा भगवान भी गरीब ही होगा इस विषय में किसान सत्य ही कह रहा था उनकी छोटी सी झोपड़ी की पर में गरीब भगवान रहते थे और जैसे ही गरीब भगवान होते हैं जैसे कि गरीब भगवान होते हैं वह भगवान बहुत दयालु थे उन्हें वह किसान अच्छा लगता था धूल और मकड़ी के जालों से भरी में ही लाते हैं हर कोई जानना जानता है कि अगर बिम्बोगी किसी को मिल जाए तो वह व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं बन सकता पत्नी ने कहा मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो अगर हम कहीं और चले जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा हमारे जीवन में भी कुछ उन्नति हो उन्नति होगी आधी रात के समय जब गरीब भगवान सो रहे होंगे हम यहाँ से चले जाएंगे उन्हें पता न लगेगा कि हम जा चुके हैं हम उनसे और अपने दुर्भाग्य से मुक्त हो जाएंगे किसान ने अपनी पत्नी को गले लगाया और खुशी से नाचने लगा अंततः उसे पता चल गया चल ही गया कि वह गरीब था लेकिन यह उसकी गलती न थी यह अच्छा विचार है उसने कहा पहाड़ों के ऊपर सूर्य दिखाई देने से पहले ही हम बहुत सवेरे चल देंगे उन्होंने अपना सामान एक थैले में समेट लिया फिर गिछा कर दो कल्पना की का उन्हें क्या काम करना था या फिर शायद वह एक समुराई बन जाए एक ऐसा बहादुर निष्ठावान योद्धा जो किसी सामंत के परिवार और जमीन की रक्षा करेगा अपने भावी जीवन को लेकर किसान इतना उत्तेजित हो गया कि वह सो ना पाया बिना कोई शोर किए वो उठा ताकि उसकी पत्नी की नींद न टूट जाए वह बाहर आ गया वहां चांद के प्रकाश में उसने एक अजनबी को चप्पले बनाते देखा तुम कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो किसान ने पूछा मैं वही गरीब भगवान हूँ जो तुम्हारे घर की परछती में रहता है मैंने सुना है कि तुम दूसरे गांव जा रहे हो इसलिए तुम्हारी यात्रा के लिए मैं चप्पल बना रहा हूँ किसान ने अपने पाँव धरती पर पटके पहले एक पाँव फिर दूसरा फिर वह चिल्लाने लगा वह इतनी जोर से चिल्लाए की उसकी पत्नी जाग गई श्रीमती श्रीमती ये है हमारे गरीब भगवान ये जानते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं ये हमारे पीछे आने की सोच रहे हैं हम कभी भी इनसे और अपने दुर्भाग्य से दूर न जा पाएंगे उन्होंने छह जोबड़ी चप्पलें बना ली थी क्योंकि घास की बुनी चप्पलें जल्दी खराब हो जाती है और यद्यपि कोई यात्रा न होने वाली थी गरीब भगवान चप्पले बुनते रहे उन्हें लगा की घास का छोटा सा ढेर लेकर चप्पलों जैसी उपयोगी वस्तु बनाना एक अच्छा कार्य था उस दिन बीच बीच में किसान के बच्चे खेलना बंद कर देते और गरीब भगवान को घास के साथ काम करते हुए देखने लगते उन्हें देखते समय बच्चे बिल्कुल शोर न करते उन्होंने हर बच्चे के लिए एक जोड़ी चप्पल बनाई सारा दिन और सारी रात गरीब भगवान घर के निकट बैठे रहे और चप्पले बनाते रहे अगली सुबह बारह जोड़ी चप्पलें और बन गई उन्होंने उन चप्पलों को इकट्ठा बांध घर की छत से लटका दिया दूसरे दिन उन्हें एक जगह घरे लाल रंग की घास मिली तब उस घास को पीले रंग की घास के साथ मिलाकर चप्पलें बनाई तो चप्पलें बहुत सुंदर बनी कई दिनों तक ऐसा ही हुआ किसान और उसकी पत्नी दुखी रहे बच्चे खेलते और झगड़ते रहे और गरीब भगवान चप्पले बनाते रहे यह सब चप्पलें मजबूत थी और उस धान के डंठलों से बनी थी जिसे किसान अपने खेत में उगाता था गरीब भगवान ने यह भी जान लिया कि घास को कैसे गहरा नीला रंगा रंगा जा सकता था उन्होंने पीले लाल और नीले रंगों की घास से सुंदर सप चप्पलें बनाई एक दिन गाँव से एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था उसने गरीब भगवान का काम देखा श्रीमान ये चप्पलें जो आप बना रहे हैं वो बहुत सुंदर है धन्यवाद गरीब भगवान ने गरीब भगवान ने कहा उन्होंने ऐसे प्रिय शब्द आज तक में सुने थे मेरे पास बहुत चप्पले हैं कृपया एक जोड़ी आप ले लें और अपनी पत्नी को दे दें उस यात्री ने गरीब भगवान को धन्यवाद कहा और एक जोड़ी चप्पले ले ली अगले सप्ताह एक और यात्री झोपड़ी के पास से गुजरा श्रीमान मैंने आपकी चप्पलों के विषय में अपने पड़ोसी से सुना था उसने कहा था कि आपकी चप्पलें मजबूत तो हैं ही सुंदर भी हैं धन्यवाद महाशय गरीब भगवान ने कहा यह चप्पलें अपने पत्नी और बच्चों के लिए ले जाए किसान की पत्नी ने यह बातें सुन ली और अपने पति को सब बताया उसने दुखी होना बंद कर दिया और बाहर आकर गरीब भगवान से कहा ये चप्पले लोगों को ऐसे ही न दें। लोगों से कहें कि इनका मूल्य एक बोरी धान है गरीब भगवान को लगा कि एक अच्छा सुझाव था अगले दिन जब ग्राम दो ग्रामीण वहाँ आए तो उन्होंने एक, एक एक जोड़ी चप्पले ली और एक, एक बोरी धान दे गए तीसरे दिन एक अन्य ग्रामीण ने एक जोड़ी चप्पले खरीदी एक बोरी धान के बजाय वो एक मुर्गा दे गया घर के भीतर के किसान भीतर से किसान सब देख रहा था उसने सोचा कि अगर मैं ये सारी चप्पलें गाँव में ले जाऊँ तो शायद मैं कई जोड़े बेच पाऊँ अगले सुबह किसान की पत्नी ने सारी चप्पलें बंडल में बांध दी किसान ने वो बंडल अपनी पीठ पर लाद दिया जब वो रात में लौटा तो वह अपने साथ वह खाने के लिए छे मुर्गे पत्नी के लिए खाना पकाने के लिए एक नया बर्तन और हर बच्चे के लिए एक एक मिठाई लाया था एक भी चप्पल न बची थी सब बिक गई थी गरीब भगवान आपको हमारे लिए और चप्पल बनानी चाहिए किसान ने कहा मैं बनाऊंगा गरीब भगवान ने कहा लेकिन तुम्हें अपने धान के खेत से बहुत सारी घास लाकर देनी पड़ेगी किसान और उसके परिवार ने वही किया जो गरीब भगवान ने उसे कहा था सीख रही घास काटने घास को अलग अलग रंगों से रंगने गरीब भगवान की सहायता करने और बेचने के लिए चप्पलों को गांव ले जाने में वह सब बहुत व्यस्त हो गए वह सब इतने व्यस्त रहने लगे कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि उनका जीवन बदल रहा था अब घर में सबके लिए पर्याप्त खाना होता था और किसी को भूखा न रहना पड़ता था अपने माता पिता के साथ काम करते हुए बच्चे खेतों में ही खेला करते थे वह चिल्लाते और हंसते और यहाँ वहाँ दौड़ते परंतु किसी को न लगता था कि वो बहुत शोर मचाते थे उसकी पत्नी जो हर समय चिंतित रहती थी अब काम करते करते गीत गाया करती थी और कभी कभी खूब जोर से हंसती भी थी किसान ने भी चप्पलें बनाना सीख लिया और आश्चर्य की बात तो यह थी कि किसान के रूप में जो आदमी इतना सुस्त था वही चप्पले बनाने वाला कुशल कारीगर निकला वह इतनी सुंदर चप्पले बनाता था कि उसकी चप्पलों को पाँव में पहनने के बजाय उन्हें दीवार पर टांगने का तुम्हारा मन करता लेकिन गरीब भगवान के लिए तो बदलाव और भी आश्चर्यजनक था अक्सर गरीब भगवान दुबले पतले होते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी रहती है और फटीचर हालत में होते हैं क्योंकि वह गरीब होते हैं और कोई उन्हें प्यार नहीं करता क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि वह गरीब होते हैं लेकिन गरीब किसान के गरीब भगवान थोड़ा गोल मटोल हो रहे थे उनके फटे हुए कपड़े अब सिले हुए होते थे और उनकी धूल से भरी पर अब साफ हुआ करती थी और सबसे अजीब बात तो यह थी कि किसान का परिवार अब उन्हें प्यार करने लगा था गरीब भगवान जानते थे कि अब उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए ताकि फुकुनोकमी जो सौभाग्य के भगवान हैं उस घर में आ सकें और किसान का परिवार सच में धनी बन सके सोगातु नव वर्ष जापान में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है इस वर्ष सोगातु के आगमन पर किसान के परिवार ने अपनी छोटी झोपड़ी की खूब सफाई की नव वर्ष का स्वागत करने के लिए उन्होंने बढ़िया खाना पकाया किसान को पूरा विश्वास था कि नए वर्ष में वह सच में धनी बन जाएगा ऐसी परंपरा है कि आधी रात के समय पुजारी मंदिर का पीतल का बड़ा घड़ियाल बजाता है वह धीरे धीरे उसे एक बार बजाता है जैसे जैसे घड़ियाल की आवाज घाटी में चारों ओर फैलती जाती है लोग अपने घरों के दरवाजे खोलकर नव वर्ष का स्वागत करते हैं लेकिन जैसे ही घड़ियाल बजना शुरू हुआ किसान के घर में गरीब भगवान अलविदा कहने के लिए परिवार के सामने प्रकट हुए उसकी पत्नी जो अब हर समय गीत गाती रहती थी रोने लगी और बच्चे जो अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल न झगड़ते थे और हर समय माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे उनकी टांगों से लिपट गए आप क्यों जा रहे हैं वो रोने लगे हम आपको प्यार करते हैं मुझे जाना ही होगा अगर मैं नहीं जाऊँगा तो तुम कभी भी धनी न बन पाओगे देखो यह है धनी भगवान जो मेरी जगह यहाँ रहने आए हैं और सच में घर के खुले दरवाजे के पास धनी भगवान खड़े थे धनी बनाने के लिए आया हूँ धनी भगवान ने गरीब भगवान को एक और खींचा और किसान के बच्चों ने गरीब भगवान को दूसरी ओर खींचा किसी ने पानी से भरा मटका फेंका और इतना हो हल्ला और शोरगुल हुआ की किसान को छिल्ला कर अपनी बात कहनी पड़ी रुको किसान जो अब एक गुढ़ी कलाकार बन गया था चिल्लाए सब शांत हो गए सिर्फ घंटियों की आवाज और किसान की सशक्त वाणी सुनाई दे रही थी उसने कहा मेरा ख्याल था कि मैं सच में धनी बनना चाहता था लेकिन अब मेरे घर में हसी है संगीत है हर दिन मैं सुंदर बनाता हूं। तो पहले ही धनी बन चुके हैं और किसान की बात पूरी होते ही सब ने मिलकर धनी भगवान को धकेल झोपड़ी से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया तभी मंदिर की घंटिया बजनी बंद हो गई उन्होंने गरीब भगवान को गले से लगाया अपने सौभाग्य का उत्सव मनाने के लिए सब स्वादिष्ट व्यंजन खाने बैठ गए अगले कई वर्षों तक किसान और उसके परिवार ने चप्पलों की हज़ारों जोड़ियां बनाई चप्पलों की हर जोड़ी उससे पहले बनाई गई जोड़ी से अलग और अधिक सुंदर होती थी बच्चे बड़े हुए उनका विवाह हुआ उन्होंने निकट ही अपने लिए घर बनाया लिए और उनके बच्चे बाहर आंगन में खेलते और हर नौ वर्ष की पूर्व संध्या पर किसान का सारा परिवार उसके आसपास इकट्ठा हो जाता और वह उन्हें चप्पलों की और उस गरीब भगवान की कहानी सुना जो उसके घर की परछत्ति में रहते थे गरीब भगवान का परछत्ति में रहना हमारे लिए अच्छा ही है वह कहता पता नहीं उनके बिना हमारे साथ क्या होता गरीब भगवान हमेशा चुप रहते और कुछ समय उपरांत तो किसान के परिवार ने उनकी आवाज भी नहीं सुनी वो सदा से शर्मीले थे परिवार ने फिर शायद ही उन्हें देखा ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले गए थे बस कुछ समय उपरांत तो वो किसी को दिखाई नहीं दिए एक दुर्लभ पक्षी के गीत के समान वो गीत जो बस कुछ पल सुनाई देता है तुम उस गीत को फिर सुनने का भरसक प्रयास करते रहो और कुछ नहीं सुन पाते तब तुम्हें संदेह होता है कि क्या सच में कोई पक्षी गीत गा रहा था या फिर वह गीत तुम्हारे मन की कल्पना भर थी